न अविद्यात्पत्ति संशय ना, ना, ना नी अरुष प्रकाश से ज्ञानोत्पत्तिश्रिए उत्पन्ना तस्वीर शीत प्रकाश हो अव्यात्पत्तिर्ना संशय जो न कन्े न उत्पत्तिना संशय नज्ञ न अविद्या हो सकती है न तो वहां संशय हो सकता है न तो अज्ञान ही हो सकता है एक कोशिश करे अग्नि शीत और प्रकाश है तदृश अविद्याशय तार अज्ञान तार जैसे उत्पन्न हो सकता नहीं हो सकता ज्ञान में तद्भत एक बार प्रविद्या जैसे उत्पन्न हो गई है उस व्यक्ति के अंदर दो बार उत्पत्ति या संशय या ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि इसी में श्रुति कहा है ईशावासी में ये सर्वानुभूता भूतानता त्र को मोह शोक एकत्व ऐसे मंत्र में यदि शोक मोहादि असंभव श्रदय है अविद्या का कार्यभूत शोक मोहादि की संभावना का जो कथन हुआ है कि अविद्या का ही ना होने से हुआ ईश्वर पूर्व पक्ष ने कहा था अविद्या भले उत्पन्न न हो संशय न हो अज्ञान न हो किंतु अविद्या का कार्य वह कर्म तो रहेगा तीन तो तो हो सकता जैसे कि उसने किया भिक्षाटन तो आदि की वजह से देखने मिलते हैं ब्रह्म ज्ञानी का शरीर से जो है तारकवशात भिक्षाटन प्रवचन व्याख्यान वगैरह हो रहा है तद तो, तो ये भी कर्म हो जाएंगे वैदिक कर्म व्यग्नि होता भी हो ऐसा आश्रया करने पर जवाब दे के नहीं नहीं अविद्या संभव तदुपाद कर्मो अप अवोचा मिसी परिषद के संबंध भाष्य में शुरू में शास्त्रार्थ करते हुए अविद्या ही जब संभव नहीं है वह है उत्पादन कारण जिसका ऐसा जो कर्म उस कर्म का किसी प्रकार की उत्पत्ति नहीं हो सकती है यह बात हम पूर्व में ही कथन कर चुके हैं अवोचा मूँकी विधि प्रयुक्त जो अनुष्ठान है कर्म है वह ज्ञान के साथ नहीं हो सकता चोदना प्रयुक्त अनुष्ठान कर्म न्याय न चोदना संभव चोदना है आनंदी चोदना प्रयुक्त अनुष्ठान ही कर्म विधि प्रयुक्त विधि से प्रेरित होकर अनुष्ठान किया जाता है कर्मों का साथ तो समुचित ऐसे कर्म को तुम ज्ञान के साथ तो समुचे करना चाहते हो लेकिन ब्रह्म ज्ञान साक्षात अनुभव तो, तो, तो न चोधना संभवती जीव ब्रह्मत्व जो तो ज्ञान है वह साक्षात अनुभव से होता है विधि जन्य विधि से प्रेरित तो होकर किसी क्रियाजन्य नहीं है वो कामाभावा, क्योंकि वहां उल्टा कामना नहीं है कामना होने पर जीव ब्रह्म जीव भ्रमानुभूति नहीं हो सकता जीव भ्रमानुभूति कामी पुरुष में नहीं होगा अकामी पुरुष में होता है इसलिए आनंद मीमांसा में बीच से ही शुरू कर दे से देवृजनस्य अका हत बार बार आया अरे वो तो ब्रह्मानुभूति छोड़ो से पहले ही आनंदों के लिए अकामहत की जरूरत है तो के लिए क्या कहने की जरूरत है कहीं मुंह गंधर्व आनंद को प्राप्त करना चाहते हो उन आनंदों के लिए ही अकामहत होना पड़ता है प्रजापति का आनंद वगैरह प्राप्त इंद्र आनंद प्राप्त करने के लिए आपको अकामहत होना पड़ता है करे तो स्वरूप ब्रह्मांड अनुभूति के कहने की क्या, क्या जरूरत है निश्चित रूप अत्यंत अकामी पुरुष को ही जीवर में एक अनुभूति हो सकती है किंच कामना वासना वश तंग करेगा तो वो द्वैत में आ जाएगा अद्वैतानुभूति नहीं हो सकती है और जब दुनिया भर कामना है वह तो कहना क्या है वो तो बहुत दूर है अद्वैतानुभूति से यही तो वहां प्रकरण है ना उसे छाँदे के प्रसाद में गुरु माता कहती है भोजन करो वो कहता है कि इसके हृदय में इतनी कामनाएं भरी पड़ी है, है? उसे तड़प रहा भूख नहीं है तो तो विद्या की कामना थी एक अलग बात श्रेष्ठ कामना थी लेकिन जहा लौकी की कामना है उसका तो कहा है श्लोक भी देर यहाँ पर कामा काम ही मी hmm! पुरुष के प्रति ही सारी जो विधिया लागू होती है नहीं पुण्य पुण्य स्पृशता नहीं प्रिया प्रिय स्पृशता अशरम वातम नहीं प्रिया कहा है उसके लिए प्रिय और अप्रिय में काम्य और अकाम्य संबंध ही न होने के कारण कामना कहाँ से हो सकती है अशरीरम वाव संतम प्रिया प्रिय न स्पृशता इससे अनेक सुर्खियां आप याद कर सकते हैं इस संदर्भ में जहा पर निषेद किया है ब्रह्मज्ञानी पुरुष में किसी प्रकार की कामना का तो कह सकता है रे जो वेद वेद ने ने विधान विधान किया किया ना को भी ब्रह्मज्ञान है दोनों करना ही चाहिए चाहे किसी भी हालत में कोई भी हो जैसा भी ज्ञानवान हो आपने जब ब्रह्म विद्या कहाँ से पाया वेद से पाया तो वेद तो एक हिस्सा को लेकर आप खुश हो रहे हो वेद की दूसरा हिस्सा को क्यों त्याग रहे हो तो न्याय नहीं है एक आंखे मिर्ची डाल दो एक आंखे मक्खन डाल दो कोई बात है तीसरे है ना ये कहते हैं कि दोनों तो ही चाहिए। नहीं, नहीं ये उसी प्रकार के जैसे चाकू की कहानी है चाकू होता है ना चाकू बनाने वाले का क्या दोष है उपयोग करने वाले के ऊपर निर्भर होता है चाकू लेकर किसने किसी का मर्डर कर दिया अब पुलिस के हाथ में लग गई चाकू मेड इन स्वयं बाय बायो पहले अरे मैंने व्यक्ति पर नाम लिखता था तो कंपनियों का नाम होता है व्यक्ति बना के देता था तो, तो अपना नाम डाल देता था वो व्यक्ति को पकड़ ले पुलिस जाकर करके तुमने मर्डर किया है अरे मैंने मर्डर थोड़ी किया मैंने तो चाकू बनाया है मैंने चाकू इसलिए बनाया था वो सब्जियां मनिया करेगा कोई और अच्छे काम कर इस्तेमाल करेगा आज जो खरीद के ले जा रहा थे थोड़ी कहा था मेरे से भी मर्डर कर खरीद के ले जा रहा हूं उसने उसका दुरुपयोग किया है तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं रहे वेद भी कहेगा वेद की कोई जिम्मेदारी नहीं है वेद तो कर्म का विधान कर दिया उपासना का विधान कर दिया विद्या का भी कथन कर दिया है और उपयोग करने वाले के ऊपर निर्भर है वेद ही कह रहा तुम तो कर्म करना ही पड़ेगा तुमको कामना है तो करो तुमको जीने की इच्छा है तो कर्म करो कुरुन ने भी कर्माण शतक में समाहा ये नहीं कहा है कि तुमको जो है अपनी वैशिष्ट भाव में जीने की इच्छा ना हो अपना मूल स्वरूप होता शुद्ध ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा हो उसकी अनुभूति करना हो तब कर्म करो ऐसे कहा बोल रहा है वेदों ने तो चीज सामने रखनी है अब उसको इस्तेमाल करने वाले के ऊपर तो निर्भर है तुम कैसे इस्तेमाल करोगे उसको किस प्रकार से प्रयोग करोगे दोष न वेद का है न वेद में ऐसे कोई विधि है कि अवश्य भाव सबको प्रयोग करना ही चाहिए ये बात नहीं भोजन परोसने के लिए सामने रखना आजकल के सिस्टम इसलिए बढ़िया है परोसते ही नहीं है टेबल पर रख देते हैं जो बच्चे अपने लाओ खाओ जरूरी सब खाना ही पड़ेगा सारा आइटम फोर्स है क्या फ्रीडम ये थी बफेट सिस्टम में आजकल बफेट बोलते हैं ना इसको खड़े खड़े आदमी खा रहा है चल रहा है जो चाहो अपने हाथ से डाल रहा है खा रहा है आजकल सब तो और एक बढ़िया दृष्टान बना दिए हैं जिसे चलते चलते गाय चढ़ती जाती है ना घास वैसे आदमी भी चलते चलते खाते, <laughs> खाते रहता है घूमते रहता है बफेट सिस्टम में फिर पशुपत है लेकिन स्वतंत्रता खाने के पदार्थ तो भी दिखाई दे परोसने भी ऐसे ही है ऐसे नहीं है कि टेबल पर परोसने वाला ला रहा है, थोड़ी आपको लेना ही पड़ेगा। आगे पड़ा चार खा ले, तो, तो, आप तो इस वेद ने हमें कर्म उपासना ज्ञान तीनों को परोस दिया है उनमें से कौन से चीज को हमें ग्रहण करना है नहीं ग्रहण करना अपनी मर्जी होती है अतएव वेद एक हिस्सा को स्वीकार करके हम अनुभूति कर लेते हैं ब्रह्म को तो इसका मतलब तो यह नहीं कि हमें वेद का दूसरा हिस्सा कर्म को अवश्य स्वीकार करना चाहिए यह कोई बात नहीं है इस विषय पर सुंदर श्लोक दे रहे हैं महाभारत का अकामिना क्रिया का चित्रते कुरुते जंतु तम से चेष्ट इसका उत्तरार्ध कुछ कुछ मिलता जुलता गीतामीन कोई भी अकामी पुरुष है उसके अंदर किसी भी प्रकार की भी क्रिया काचिद क्रिया न दृश्य ते यह संसारे इस संसार में कोई भी अकामी पुरुष हो उस पुरुष के अंदर किसी प्रकार की क्रिया होती हुई नहीं दिखाई देती है क्योंकि इसके अंदर नहीं, नहीं व कित करो मी युक्तो मन तत्व गीता में साफ़ कहा है हाँ, तो तत्व क्या मानता है नैव किंचित करो मीटि में कुछ भी नहीं कर रहा हूं ये जो कुछ भी है प्रार उपाधि में दिखाई दे रहा है मेरे अंदर न कर्तृत्व है न मैं करता हूं न भोक्ता हूं इसे न करता हूं न कराता हूं कुर्वन, न कारयन दोनों ही नहीं न करता हुआ रहता हूं न कराती हुए रहता हूं कह ब्राह्मीण अंतरा कैसे कह दिया ब्राह्मीण सर्वाभूत अंतरारूढ़ानी माया कहते वो तो ईश्वर का काम है हमारा नहीं तो ब्रह्म है ईश्वर भी हम नहीं है हम ब्रह्म हाँ। हम ब्रह्मास्मि है तो ईश्वर भी नहीं हूं जीव भी नहीं हूं ना व्यपाधि जीव हो न समाधि उपाधि ईश्वर का मंत्रारूढ़ा नि माया जो कहा गया है और अहंकार करता मित्र व्यष्टि उपाधि का मामला है ये दोनों से हम परे हैं इसीलिए नहीं किंचित करोमी अन्य जो मानता है वह युक्त ही है गीता में भी कहा है कुरुते क्योंकि जो कुछ भी जीव करता है वह कामनाओं से चेष्टित हो जाता है करे। प्रेरित होकर करके करता है यद्य जंतु मन जीव करो कुरुदे तत् काम से चेष्टी वह वह कामनाओं से प्रेरित होकर किया जाता है बिना कामना का कुछ प्रवृत्ति नहीं हो सकती है इस इसलिए निष्काम बार बार कथन कठिन इसलिए कहा जाता है तो कोई भी चेष्टा करता है या कि अनादिकल ऐसी वासना है उसका पीछे कोई ना कोई कामना जुड़ जाती है कुछ भी क्रिया करेगा तो पीछे कामना जुड़ी जाती है उस वासना पर विजय पाने के लिए शास्त्र वासना प्रबल डालना पड़ता है कामनाओं को तोड़ने के लिए यह कठिनता है ना, हर क्रिया के पीछे काम कुछ भी करूंगा पंडित लोग तो वो पूछते ही क्या चाहिए फल बताओ तो फल का आगाम करूंगा तुम्हारे लिए आपको कुछ न कुछ बोलना पड़ता है आगे मैं निष्काम भाव से कर रहा हूँ नहीं नहीं बोलो ऐसे बोले जबरदस्ती ईश्वर त्यर्थन करा अरे न ईश्वर हो न जीवा कथम ईश्वर प्रत्येक माने गए पंडित कर्मकांड के लिए खड़ा है और तुम्हें पूरे तो तुम यजमान है करके द्वैत देख रहा है और यदि ब्रह्म ज्ञान में चला जाए तो दक्षिणा के लिए कौन भूलेगा मुश्किल हो जाएगा इसलिए पंडित लोग तो कहीं ब्रह्म तो मान ही नहीं सकते उनकी दृष्टि तो दक्षिणा में रहती है इसीलिए वहां तो वो कोई न कोई काम पूछेगा और कुछ भी नहीं कहोगे तो ईश्वर प्रत्यर्थम कह देगा ये लोग व्यवहार में देखने को मिलता तो इसलिए वास्तव में ईश्वर प्रत्यर्थ भी, भी गलत है ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भी हम बोलते हैं ना ये भी गलत तो है ज्ञान स्वरूप कदम ज्ञान सिद्ध्यार्थम वैराग्य सिद्धार्थम तो अस्तु यदि अपने आप में अवैराग्य है अभी मानता हूं तो वैराग्यार्थम बहुत लेकिन ज्ञान स्वरूप मान लिया है प्रश्नवेदा सुन लिया है फिर ज्ञान सिद्ध कैसे होगा तब ये मानना पड़ेगा किंचित अतव ज्ञान सिद्धमान अवैराग्य वैराग्य सिद्धम फिर सारी बात आ जाएगी अतएव पड़ जाएगा सब चढ़ जाएगा सर के ऊपर राशन लेके बैठ जाएंगे खोपड़ी पे नहीं सारी आ जाएगी तो इत का मामला ये निष्ठा है शास्त्र में वासना को बढ़ाना है ताकि जो है जो लौकिक वासनाएं नष्ट हो जावे इसलिए ऐसा करना कोई गलत नहीं है, इसलिए उसमें में शंकर ने इसको गाया है, है ना? ज्ञान वैराग्य सिद्धम भे पार्वती गलत नहीं होता है कि स्थिति पर निर्भर होती सारी चीजें लेकिन जहां एकत्र अनुपस्ता वहां यह सब नहीं होगा स्वर्णा स्थिति आश्रय न विद्शरी अव्यादुषोटना चोदना मन दे कर्माध्यासोपाद्यादी प्रत्याचो ब्रह्मज्ञानी का स्वरूप जो आप लोग बार बार कहते ब्रह्म ज्ञानी में स्वापर्व करवा उसके द्वारा हो रहा है कर्म कुछ नहीं उसका न शरीर है ना कुछ जब जिसे विद्युत शरीर स्थिति हेतु तो, जिस जिस उपाधि में रहकर एक जीव जो था वह ब्रह्म रूपता को प्राप्त कर गया अब वो तो ब्रह्म हो गया लेकिन उसका शरीर करके अज्ञानी व्यवहार करेगा केवल अब उसका कहां शरीर आ गया वो तो व्यापक हो गया उसका वो, तो वो शरीर तो है नहीं लेकिन व्यवहार हो गया विद्वान का यह शरीर है जिस उपाधि में रहकर एक जीव ने अपना रूपता को प्राप्त कर गया व्यापक हो गया उस उपाधि अभी दिखाई दे रही हम लोगों को कहा जाता है ब्रह्म का है विद्युत शरीर स्थिति हेतु अविद्यालय आश्रय कर्म शेष निमित अविद्यालेश को आश्र करता हुआ जो कर्म शेष निमित जो माना जा रहा है तो विदुषो भिक्षाटनादी उस शरीर के द्वारा होने की भिक्षाटनादी का जो काव्य है वह न कर्म चोदना लेकिन कर्म का विधियां लागू उसको नहीं हो सकती क्यों किंतु प्राण शर संयोग भावी तब कर्मा जब तक प्राण का संयोग शरीर में विद्यमान है तावत काल पर्यंत कर्म का आभाष ही है वहां वास्तव में कर्म है नहीं तद्व स्वगतम मन और वह ब्रह्म ज्ञान स्वरूप जो प्रतिष्ठित है वह अपने में कर्म को मानता भी नहीं है कर्म अध्यास उपादन विद्यासूता जो विद्या वह एक क्षण भी अवरुख नहीं सकती है इसीलिए गीता जी में कहा गया है नै किंच मन तत्व प्रत्यक्ष ऐसा ही ज्ञान उसके अंदर होता है आप उसका जवाब दे रहे हैं, मुख्य लिया जाए? उसके में का परमात्मे द्वार मार्ग याचन अनुपन्नमें नहीं विद्या ग्रहण अग्रणे नहीं लेना क्योंकि आगे अनुपन्न कह दिया विद्याशत के द्वारा परमात्म विद्या को ग्रहण करोगे तो पात्र हिरणमय और मार्ग की आदि जो मंत्र आगे आए हैं वे अनुपन्न हो जाएंगे कि जो यदि ब्रह्म विद्या है ब्रह्म विद्या से होगा मोक्ष होगा मोक्ष होगा मतलब गति है ही नहीं जब गति नहीं है द्वार को खोलो और अग्रणी सुपता आसमान सुपता मार्ग ले चलो मार्ग मन रह गया विद्वान के बारे में कहा न न नश्रामी अतः ब्रह्म कहा गया है इसीलिए से यदि विद्या के अनुसार हम विद्या को ग्रहण करने लग जाए तो हिरण इत्यादि के द्वारा द्वार मार्ग आदि जो याचना है वह अनुपपन हो जाएगा तस्माज उपासना समुच्च इसे किसके साथ समुचय करना है ब्रह्म विद्या के साथ नहीं किन्तु उपासना के साथ करना न परमात्म परमात्म इति इति यथा की समचय नहीं हो सकता इसीलिए जिस प्रकार हमारे द्वारा मंत्र के पदों का अर्थ का व्याख्यान किया गया है वही उचित है मंत्राणा मर्था वही मंत्र का वास्तविक मानना चाहिए या कहकर भाष्यकार अपने लेखनी को तो विरा दे देते हैं थोड़ी टीका में रह गया विद्या शब्द ने जब परमात्म विद्या तो और विद्याशब्द से परमात्म विद्या लेंगे तभी ना अमृत से मुख्य अमृत लो गए यदि विद्या शब्द से परमात्म विद्या लेंगे तब क्या होगा अमृत शब्द से मुख्य अमृत तो लेना पड़ेगा लेकिन विद्याशब्द से परमात्म विद्या ग्रहण करूंगा उत्तरवृत्तीय मंत्रान्वय कैसे होगा जो द्वार खोलो और अच्छे मार्ग से ले चलो ये मंत्र कहा, कहा जाएंगे क्या गति होगी क्या प्रयोजन होगा उनका मुख्यामृत ग्रहण हिणमयादि मंत्रेण द्वार मार्ग याचनम अनुपूर्ण क्योंकि न तस् प्राणवरा अत्र ब्रह्म इत्यादि श्रुते है साफ गति निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार विद्वान पुरुष के लिए कहा गया कि वह व्यक्ति का प्राण यह उत्क्रमण नहीं करते किंतु वह इसी शरीर में रहते वक्त ही ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर जाता है तथा तो तो मुख्यार्थ बाद गौणार्थ ग्रहणम युक्तम इसलिए निश्चय हो गया ना जैसे वहां गंगा का मुख्यार्थ का बाद हो गया घोषित तरह संभव आप तो, तो आपने क्या कर दिया समय में ले लिया लेना चाहिए अर्थांतरम न संगठते तस्म क्योंकि दूसरा कोई अर्थ हम लेते हैं तो वह घटता ही नहीं है इसीलिए हमने जो कहा है वही अर्थ लेना उचित होता है ज्यादा नहीं उसमें कुछ खास इसी में यहाँ पर दृष्टान भी समझ में आना चाहिए और ग्रहण हो जाता है अपने आप कि जो भाष्यकार ने कहा वास्तव इसका शरीर में कर्म भी न उसका शरीर कहा जाएगा ना शरीर में कोई है। कर्म है कर्माभास है क्यों वह तो कर्माभास भी क्या कहना वास्तव में कर्म, कर्म का कारणभूत अध्यास का भी कारणभूत विद्या ही नहीं रह सकती है तो अध्यास नहीं है तो कर्माभास भी नहीं है कहने मात्र के लिए है कि जिस अज्ञानी को दिखाई दे रहा है उस अज्ञानी का दृष्टि कौन से कहा जाता है यह ब्रह्म का शरीर है और उस शरीर में होना होता वो कर्म कर्माभास ऐसे उसको कहानी के लिए कहा वाक्य में ना ब्रह्मज्ञानी है न ब्रह्मज्ञानी का शरीर है न उसमें कोई कर्माभास है ना विद्यालय की कल्पना करने की जरूरत है कुछ भी नहीं ब्रह्मविद तत्ण ही ब्रह्म हो जाता है ऐसे जब मान लेते हैं तो फिर ये समस्या लोग खड़ा कर देते हैं फिर सोत्र पर उन्होंने शंकु आचार्य कहां से मिलेगा वो तो ब्रह्म गया तब कहेंगे आप अज्ञानिका दृष्टिकोण में जिस शरीर में ब्रह्मानुभूति हुई है उस शरीर से ब्रह्म विद्या का प्रसारण होते रहेगा कि यही उसके अनेक जन्म का अभ्यास है इसलिए वो जो पराक्रम विशेष जो शरीर विद्यमान है उस शरीर में परि है तो उस पराक्रमानुसार है ना ब्रह्म विद्या का भी उपदेश दे सकते उस शरीर से उपदेश होते रहेगा चाहे वह अन्न नहीं भी होगा उस शरीर पर निर्भर होगा अत जिन शरीरों के प्रारब्ध कर्म में भ्रविद्या का पढ़ाना है तो उन शरीर उस, वे उस शरीरों के द्वारा भ्रमिद्या की प्राप्ति शिष्यों को प्राप्त होते रहेगा उस शरीर में ही श्रोत्र पर निष्ठत्व का कल्पना शिष्य कर लेता है ये व्यवस्था यहाँ देते हुए यहाँ दृष्टांत तो बताया पहले ही क्योंकि कुछ भी नहीं हो सकता है जहां पर स्पंद भी नहीं हुआ है वहां पर कर्म की कल्पना कैसे हो सकती है ना उनका दृष्टान्त दिया हो पहले सबको पता है उनके दृष्टांत है ना क्या जब उस पर नगाड़े बजे तो उसको कुछ नहीं हुआ तो टिन टिन की आवाज से कहा घबराएगा उसे जिस आत्मा पर अनंत ब्रह्मांड की कल्पना हुई है उस पर एक जगह जब परिदृश्यमान है एक और परिकल्पित शरीर है उसका संबंध है किसी प्रकार का वापर्श कैसे हो सकता है न कदापि नहीं हो सकता परमहसोविंद भगत पूज्य पाद शिष्य से परमहंस प्रभराज काचार्य से श्री शंकर भगवत गोविंद भगत पूज्य पाद का शिष्य परमहंस प्रभराज आचार्य श्री शंकर भगवान जो है कृत वाद श्री संहिता का अंतर्वर्ती ईशावास्य परिषद नामक परिषद का भाष्य पूर्णता प्राप्त हो जाता है पूर्ण पूर्ण यथा पूर्ण ही, ही रहेगा ऐसा पूर्णमाद पूर्णमिद पूर्णात्मन गुच्य पूर्ण से पूर्णमाद पूर्णमेवाशिष मंत्र से आरंभ हुआ और पूर्णता को ही प्राप्त हो पूर्णमे अवशिष्य पूर्ण ही शेष रिया पर टिप्पणी दे रहे देखो परात्म पर्रम्ह यह टीकाकार का श्लोक पर बोल रहे हैं आनगिरी की काका मंगलाचरण है देखिये समापन का मंगलाचरण है ईशा प्रभृतिभाष्य शांस्य पर मंदोपकृति सिद्ध्य प्रणीतम टिप्पणम स्फुटम ईशा प्रभृतिभाष्य ईशावास्य प्रषद आदि प्रभृति का दिया अन्य उपरिषदों को भी समझ लेना सारे उपरिषदों का जो भाष्य है या ईसा प्रकृति अष्टादश मंत्र प्रकृति से क्या लेना ईशा एक मंत्र है पहला और से सत्र प्रकृति से आदि जो सत्रह मंत्र है उन मंत्रों का भाष्य शंकर जो शंकर प्रोक्त से शंकर प्रोक्त मित शकर शांकर से भाष्य परात्म हाँ, हाँ, शंकराचार्य से प्रोक्त जो है वो भाष्य कौन से शंकर से प्रोक्त है वह शंकर कोई सो सौपाधिक जीव क्षुत्र जीव नहीं थे वो साक्षात शिव का अवतार होने से लिख दिया परात्महा वह शिव का अवतार का भी तात्पर्य नहीं समझना कि जो ब्रह्मा विष्णु शिव वो शिव का नहीं शिव मने ब्रह्म कल्याण स्वरूप शिव कल्याणे एक अव्यय है शिव शब्द एक अव्यय भी है उसका कल्याण अथवा शिव शब्द रूढ़ कर दिया गया है कल्याण अर्थ में किं भवति भवति कल्याण किल्याण स्वती कल्याण तो इसलिए देखो कि ऐसा जो किय परात्म उस ब्रह्मत्मन पर टिप्पण था पर आत्मा यमें ब्रह्म आत्मिन्न भाषमा आत्त प्रतिपात जो कि आत्मविन्न भाषमान है वह सारा का सारा आत्म प्रतिपा है उत्कृष्ट आत्मा स्वर्गम तीसरा उत्कृष्ट आत्मा मन स्वरूप परमात्म भाषांतरादि अतिशायी अन्य भाषाओं की इसके अतिशेदों को प्रकट करने के लिए परात्मा शब्द का प्रयोग आनंदी विकार कर रहे हैं भूत भविष्य व्याख्यान के कहते हैं भाषाकार से पहले जो भाषी हुए हैं जितने और उत्तर काल में होने वाले जितने भाषी हैं उन सभी भाषियों में भी निश्चित रूपेण अप्रतिस्पर्धा की योग्य अस्पर्धनीय ऐसा अविलक्षण भाष्य है ऐसे भाष्य पर हमने मंदोपकृति सिद्धार्थम मन बुद्धि वालों को उपकार की सिद्धि के लिए एक छोटा सा टिप्पणी जैसा टीका हमने स्पष्ट, शब्द, शब्द के प्रति वाक्य के अवतर देते हुए हमने स्पष्ट करने की कोशिश की है इस प्रकार से श्रीमद परमिवाज का श्री शुद्धानंद भगवत पूज्यपाल शिष्य भगवत आनंद ज्ञान करदा वाज स्ने प्रसिद्ध भाषा टीका समाप्त ओम तक इस प्रकार से जो है परमराज का आचार्य सश्रुद्धानंद भगवत्पाद पाद को हुए हैं उनका जो शिष्य आनंद ज्ञान है पारदगी जी इसको कहा जाता है उनके जो वास सीता परिषद पर भाष्य प्रत टीका पूर्णता को प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से ईशावास विचार पूर्णता को प्राप्त हो गया ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूर्णस्ूर्ण पूर्णमेवशिष्य ओ शाशातिशा शंकर शंकरचार्य केशव बातरायण सूत्र भाषी वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरुरात्मे मूर्ति मूर्तिद विभागिने वोमवद्यादेहाय दक्षिणा मूर्ते नम ओ शाति शांति शाति